ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्म श्री गुरवे नमः ओम शांति शांति शांति अभी तक हम लोगों ने कल इकतालीसवें और बयालीसवें लोगों को लेके विचार किया इकतालीसवें बताया परमात्मा में का अभाव बता दिया क्योंकि चिदेकानंद स्वरूप बता दिया बयालीसवें बता दिया एव आत्मा ध्यान मंथने सततम करते इस प्रकार आत्म को अरणि बनाकर ध्यान से निरंतर मंथन करने पर उसे उत्पन्न हुआ बोध रूप ज्वाला संपूर्ण अज्ञान को अर्थात अज्ञान रूपींदन को नष्ट करता है ये बता दिया आगे जो बता रहे यहाँ संशय होता है पहले अज्ञान की निवृत्ति होती है अथवा पहले ज्ञान तो उसके लिए समझा रहे आगे अरुण अरुणोन बोधे बोदेना पूर्वसतम से तथा आविर्भवेदात्मा स्वयेवांशु मनिव पूर्वसत पहले सूर्य की लालिमा की भांति अर्थात तो उषा काल उसको कहते उषा काल तो सूर्य के लालिमा के समान ज्ञान द्वारा घोर अंधकार का नाश हो जाता है तत्पात सूर्य की भांति स्वयं आत्म प्रकट होता है जैसे देख लीजिए पहले सूर्य का दर्शन आपको नहीं होता है पहले उसके प्रकाश से लालिमा से अंधकार का नाश होता है तो इसलिए बोल रहे हैं पूर्व संतम से ऋत अरुणेने व अरुण अरुण अरुण अरुणेन इव इव मतलब जैसा सूर्य के द्वारा तथंतम से तथा बाद में सूर्य के भान होता है वैसा आत्म का भी स्वयंवा अंशुमन जैसा जयसा सूर्य है स्वयं देखने लगता है अनुभव में आता है वैसा आत्मा कहने का तात्पर्य यह है हम प्रतिदिन देखते हैं कि प्रात काल सूर्य का उदय पीछे होता है अथा बाद में उससे पहले ही एक लालिमा आती उषा काल सूर्य का प्रकाश चारों तरफ से फैल जाता है उस अरुणिमा से घोर अंधकार नष्ट हो जाता है और उसके बाद सूर्य का प्रत्यक्ष होता है ऐसा ही श्रवण मनन निदिध्यासन से उत्पन्न आत्मबोध द्वारा अज्ञान अंधकार का नाश पहले हो जाता है तो अज्ञान रूप अंधकार नष्ट हो गया तत्पश्चात सूर्य की भांति जैसा सूर्य का बाद में भान होता है अनुभव होता है आप देखते वैसा ही स्वयं प्रकाश आत्मा प्रकट हो जाती है तो इसलिए पहले यहां आपको श्रवण मनन निदिध्यासन परिपक्व करना पड़ेगा अच्छा श्रवण मनन निदिध्यासन भी परिपक्व तभी होगा आपका अंत बिल्कुल शुद्ध हो स्थिर हो एकाग्रता हो चंचलम नहीं होना चाहिए तो अच्छल जो मन के द्वारा श्रवण मन निध्यासन करने से वो परिपक्वता को प्राप्त होने से आत्मबोध होता है तो उस आत्मबोध के द्वारा अज्ञान रूप अंधकार की निवृत्ति होती जैसा लालिमा के द्वारा अंधकार के निवृत्ति हुए हां अज्ञान के निवृत्ति होती उसके बाद सूर्य का दर्शन होता है सूर्य को आप देखते हैं अनुभव करते हैं वही सही आत्मा का भी अनुभव करते हैं इतना अंतर है दृष्टांत में आप देख रहे सूर्य अलग है सूर्य को देख रहे यहाँ तो अपने आप को आप अनुभव कर रहे हैं अभी तक अपने को मैं जीव रूप से अनुभव कर रहे थे और श्रवण मनन के द्वारा परिपक्व होने से <coughs> जीवत्व रूप उपाधि निवृत्त हो जाएगी अज्ञा निवृत्त हो जाए तभी अहम ब्रह्मास्म इस प्रकार अनुभव करने लगेंगे ये तात्पर्य आगे जो बता रहे आत्मा तो सदा प्राप्त है अविद्या के कारण अप्राप्त जैसा मालूम पड़ता इसलिए आत्मा की कभी प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि तो जो प्राप्त मानते हो अनित्य होने लगेगा प्राप्ति की प्राप्ति है ये बताने जा रहे चौवालीसवें श्लोक में आत्मा तो सतत प्राप्त प्य प्राप्तवद विद्य तनाशे प्राप्तवदे स्वकंठा भरण यथा आत्मा तो सततम प्राप्त आत्मा तो सदा प्राप्त ही है क्योंकि सबका स्वरूप है उसके बिना एक व्यवहार भी आप नहीं कर सकते तो आत्मा सदा प्राप्त ही है फिर भी अविद्या उस अविद्या के कारण अविद्या रूप उपादि के कारण अप्राप्त इव अप्राप्त था मालूम पड़ता है कैसा स्वकंटाभरणम व्यथा जैसे अपने कंठ में गले में आवरण हो किंतु विस्मरण के कारण अप्राप्त सा हो जाता है उपलक्षण है जैसे कभी कभी होते चश्मा लगे बात करते करते ऊपर सिर में चढ़ा दिया थोड़े समय बात करने के बाद पढ़ने लगते चश्मा ढूंढते इधर उधर अरे चश्मा कहाँ गई चश्मा कहाँ गई चश्मा कहाँ तो बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति बोला अरे चश्मा तो आपके सिर में ही तो बोलता मुझे प्राप्त हो गया अप्राप्त हो गया क्या चश्मा नहीं थी क्या पा पहले भी थी किंतु आप भूल गए इसलिए बता रहे कंठ में जो है आभरण भूल जाने से अप्राप्त सा हो जाता है वैसे ही उस अविद्या के नाश हो जाने पर आत्मा प्राप्त भाज जैसे ही वहां ब्रह्म निवृत्त होने पर कंट में आभूषण है मुझे मिल गया मिज गया व्यवहार होता है ये ब्रह्म है ब्रह्म के कारण अप्राप्त सा होता एक संत थे अच्छे वृद्ध संत एक बार रात्रि में टॉर्च जलाकर ढूंढ रहे थे अचानक में पहुंच गया सायंकाल का समय था। मैंने पूछा स्वामी जी क्या ढूंढ रहे हो अरे मेरा टॉर्च मैं ढूंढ रहा हूं मैंने कहा स्वामी जी आपके हाथ में आपने जलाया अरे देखो टॉर्च जला रहे टॉर्च को ढूंढ रहे ये भ्रम है तो वैसे ही आत्मा भ्रम के कारण अप्राप्त सा हो रहे भ्रम निवृत्त होने पर वो प्राप्त सा होता है ये बताए तात्पर्य ये है लोक में कई बार ऐसा देखा जाता है कि अपने हाथ में कंकण है एवं कंट में आभरण है सिर के ऊपर चश्मा है उसे विस्मृति हो जाने पर भूल जाने पर पुरुष बाहर ढूंढता रहता है कहा गया कहाँ गया करके एवं चिंता ग्रस्त रहता है दुखी हो जाता खो गया करके पर जो ही उस नित्य प्राप्त कंटा भरण का ज्ञान हो जाता है आपका भ्रम निवृत्त हो जाता है क्यों ही अत्यंत आपको प्रसन्नता हो जाती है सुख का अनुभव तरे मिल गया मिल गया करके ठीक वैसा ही स्वरूप होने के कारण सच्चिदानंद आत्मा सदा सबको प्राप्त है उसके बिना कुछ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता किंतु अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान के कारण उपादि के कारण वह नित्य प्राप्त आत्मा भी अप्राप्त साप्त सा, नहीं अप्राप्त स इव मालूम पड़ता है शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश से शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश के अनुसार अनुसंधान करने पर उससे उत्पन्न हुआ बोध के द्वारा उस अविद्या का नष्ट हो जाता है पहले शास्त्र के द्वारा परोक्ष ज्ञान के द्वारा असत्वापाद नाम का आवरण हट जाता है उसके बाद मनन आदि के द्वारा अनुभव करने से अभान पाद आवरण निवृत्त हो जाता है तो आवरण नष्ट होने के बाद आत्मा प्राप्त सा हो जाता है अरे आत्मा मिल गया आत्मा मिल गया और उस व्यक्ति को असीम आनंद का अनुभव होने लगता है क्योंकि वह आनंद स्वरूप है आनंद में डूब जाता है वो सबका स्वरूप है जैसा कोई कुआ खोदता है आजकल नहीं प्राचीन काल में तो कुआ खोद रहे किसके लिए तो कहेंगे महाराज जल प्राप्त जल नहीं है जल प्राप्त करने के लिए कुआ खोद रहा हूँ देखिए आप कुआ खोद रहे हैं पहले किसी ने बता दिया यहाँ जल है यहाँ खोदो सभी जगह में आप नहीं खोदेंगे कोई ज्योतिष है अथवा कोई ऐसा व्यक्ति ने बता दिया यहाँ जल है करके तो कुआ खोदने के बाद जैसा जैसा जैसा खोदते जाएंगे मिट्टी हटाते जाएंगे जल का दर्शन होने लगता है अर्थात बोलते है जल मिल गया जल मिल गया व्यवहार होता है अभी थोड़ा विचार कीजिए क्या जल वहाँ फाले ही नहीं था था तो मिल गया क्या अर्थात तो उसके ऊपर मिट्टी पत्थर आदि आवरण था उसे ढका था तो मिट्टी पत्थर आदि हटाने के लिए आपने प्रयत्न किया वो हटाने के बाद जो दर्शन होने से आप मिल गया कहा थे इसलिए आत्मा के प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं है सारा प्रयत्न है उस आत्मा के ऊपर थोपा हुआ आरोपित उपाधि को हटाने के लिए ये प्रयत्न है और उपाधि हटने के बाद आत्मा अनुभव होने लगता है तभी बोलते हैं आत्मा का अनुभव हो रहे आत्मा ज्ञान हो गया ये व्यवहार होता वास्तव में नहीं वो स्वरूप ही सबका इसलिए यहाँ ये जो उपाधि है अविद्यादि को हटाने के लिए विचार करो इसलिए आत्मबोध का विचार हो रहे ओम शांति शांति शांति